आज 8 अगस्त 2013 गुरुवार का दिन है आप सबका स्वागत है और जैसे हम तमार सार पिछली बार पढ़ रहे थे उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और जैसे बसंत जी ने इच्छा जाहिर करी थी कि अपन उन छत्तीस तत्वों के बारे में जाने आज उपस्थिति भी कुछ कम है तो हम उन 36 तत्वों के बारे में वास्तव में आ ही रहे हैं मतलब परमार सार में उन्हीं तत्वों के बारे में जानकारी दी जाएगी तो जो अगला सूत्र अपन च पढ़ने जा रहे हैं शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर विद्यामय चत्वदशा शक्तिनाम पंचा नाम, विभक्त भावेन भाषा यती शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर सद्विद्या ये पांच रूपों में ईश्वर अपने आप को पहले प्रकाशित करता है मतलब शिव प्रकाशित करते हैं शिव और शक्ति अनादि है जैसे ही हृदय में विश्व के निर्माण का स्पंदन होता है प्रथम स्पंदन होता है और शिव का अवतरण शुरू हो जाता है और अवतरित शिव सबसे पहले सदाशिव स्तर पर आता है सदा सदाशिव और स्तर है जहां पूर्ण परावाणी पूर्ण ज्ञान है और किसी तरह का भेद नहीं किसी तरह का दोष नहीं है। लेकिन हृदय में संसार को बनाने की बात उन्होंने जब आत्म आत्मविमर्श किया और पाया कि हां मैं इस संसार का निर्माण कर सकता तो वैसे ही उनका शिव अवतरण होता है सदाशिव स्तर तब वो अपने हृदय में एक भावना पैदा होती है, बस मुझे संसार का निर्माण करना है जैसे ही वो इस संसार को निर्माण करने के लिए मुझे संसार का कैसा निर्माण करना है कैसे बनाना है और उसका अंदर ही अंदर अपने भीतर निर्माण करता है जैसे कलाकार कोई कविता लिखता है या कोई चित्रकार चित्र बनाता है कोई कहानी लिखने वाला कहानी लिखता है तो पहले वो अपने हृदय में उस कहानी का जन्म लेता है और उसके बाद वो कागज पर कोई संगीतकार संगीत बनाता है तो उसका हृदय में वो संगीत पहले अवतरण होता है उसके बाद उस संगीत को वो वाद्य के द्वारा वेखरी वाणी में प्रस्तुत करता है तो इसी तरह से वो सबसे पहले जब उसके हृदय में संसार का निर्माण करता है अपने आपके भीतर अभी तक भी बाहर कुछ निर्मित नहीं हुआ उस स्तर को ईश्वर स्तर के जहां का प्रमात्र भाव क्या है ईदम अहम मैंने मैं जो बना रहा हूं अपने अंदर ये सब कुछ मैं ही हूं क्योंकि मैं बाहर से कहां से लाऊंगा कोई चीज बनाने के लिए मैं ही हूं है ना उसके बाद में अगला स्तर है सदविद्या का जिस सद्विद्या के स्तर पर वो अपना निर्माण शुरू करता है लेकिन हर निर्मित वस्तु वो जानता है मैं ही हूँ मेरा साला अलग कुछ नहीं मतलब उसकी विद्या में अभी तक माया का कोई प्रवेश नहीं हुआ इसलिए वो कण कण जानता है उसका बनाया हुआ कि मैं ही हूँ क्योंकि वो अपने आप का विस्तार से ही इस संसार को जन्म देता है क्योंकि शुरू के पास कोई और साधन नहीं था कि भाई दूसरे को बोलें कि ये काम करो इसलिए वो अपने आप को ही इस रूप में ढलता है उसके बाद ही यहां के बाद माया का प्रवेश होता है इन पांच स्तरों के बाद जब और अवतरण होता है तो इसमें जो उन्होंने बताया कि मैं विश्व बनू यह परामर्श करने वाले चिद्रूप महेश्वर की आनंद रूपणी विश्व सृष्टि स्वभाव में ही संवित ही कुछ उदृक्त होकर सभी पदार्थों की जो बीज भूमि बनती है वही शिव की शक्ति अवस्था है अब यहां पर शिव है ना पूरा चैतन्य स्वरूप और वो आखिर तक चेतना स्वरूप भी बने रहते हैं जो आपके भीतर भी हैं वो चेतना स्वरूप है मेरे भीतर भी चेतना स्वरूप है और वो मात्र अस्तित्व रूप है और वो जो संसार को बनाने वाली जो संविध है जो संसार को बनाने वाली जो शक्ति है वो सचमुच में शिव की शक्ति है और वो शक्ति पूर्ण ब्रह्मांड की बीज रूपीणी है जिसके द्वारा ये समाज तो संसार जन्म लेता है अब क्या होता है कि जहां पर शक्ति अवस्था के बाद जैसे बताया था कि सदाशिव की अवस्था होती है जब उसके हृदय में एक खाकर तैयार होता है कि इस तरीके को मुझे बनानी है विश्व की सृष्टि की बीज भूमि महाशून्य तथा तो अति अतिशून्य नामक शक्ति अवस्था में महेश्वर को अहम और इदम के अभेद से जो अहंता का विमर्श होता है उसमें ज्ञान की प्रधानता से क्रिया भाग अहंता में विश्रांत हो जाता है और वही सदाशिव अवस्था कहलाती उसमें ज्ञान ही प्रधान है उसमें क्रिया प्रधान नहीं है और क्रिया और ज्ञान दोनों की बराबर की स्थिति है ईश्वर की स्थिति और उसको मंत्रेश्वर कहते तक जो है पूर्ण शिव के अवतरण के बावजूद उसकी पूर्णता में कोई किसी तरह का दाग नहीं लगता है अभी तक वो पूर्ण ज्ञानी और अपने आप में संपूर्ण अपने आप में तृप्त और किसी भी तरह का अभावहीन होता है उसमें कोई अभाव नहीं होता लेकिन इसके बाद महामाया आती है जो उसको आच्छादित करने लगती है शिव को जो पूर्ण ब्रह्मांड जो विकसित होने लगा इसके ऊपर महामाया का साम्राज्य आच्छादित होने लगा। शिव की ही शक्ति है जिस शक्ति से ये संसार बना उसी का एक स्वरूप है महामाया और वो इस संसार को बनाए रखने के लिए उद्यत होती है और जब वो महामाया का प्रवेश होता है उसके बाद जो शिव की अवस्था है उसको अणु बोलता यहां पर सबसे पहले आणु मलाया जिससे वो अणु बन गया अणु का मतलब होता है छोटा और वो छोटा होने से बहुत सारा हो गया उसमें भिन्नता प्रविष्ट कर गई अब इसमें आगे भी आएगा कुछ समझने लायक बातें हैं कि इसमें सबसे पहले आणोमल आया जिसने उसको अपनी विशालता बुला दी वो अपने आप को एक अत्यंत छोटा सा सीमित जीव मानने लगे जिसको पशु भाव बना उसके बाद आया माईमल जो उसके ऊपर तीन आवरणों के रूप में तीन मल हैं सबसे आंतरिक है आणो मल आणो मल की तुलना ऐसे कर सकते हैं जैसे सोने में कोट। उसके साथ पूरी तरह से एक मेक हो गई उसको अलग करना एकदम आसान नहीं होता उसके बाद आया माईमल जो उसके ऊपर एक कवरिंग की तरह आ गया जैसे मान लो आपने उस सोने के आभूषण पर एक रंग चढ़ा दिया और सबसे आखिरी में आता है कार्म जो मान के चलो कि उसको अपन ने एक बहुत सुंदर डब्बे में सोने को रख दिया एक बहुत बढ़िया डब्बे में सोने का आभूषण रख दिया अब यहां पर तीन स्थितियां हैं एक सोने का खोट एक सोने पर चढ़ा हुआ रंग और एक सोने के गहने का जिसको आप बॉक्स कह सकते हैं मंजूशाह जैसे कहते हैं बता वो रख रहे हैं कि मंजूषा बना दे तो वो क्या है कार्ममल इसकी तुलना अपन इसलिए करते हैं कि तुलना से अच्छी चीज समझ में आती है अपना है ना अब आनोमल ऐसा एक मेक हो गया कि उसने इस बात की परम पुष्टि कर दी कि हम छोटे हैं हीन हैं दीन हैं सीमित हैं आतृप्त हैं और आशक्त हैं हमें कुछ भी महानता विशालता महत्ता कुछ नहीं हमारी माइमल से हमको अहंता और इदनता का बोध होने लगा यह दरी है यह मकान है यह अच्छा है यह बदमाश है इस तरीके का भिन्नता का बोध होने लगे हमने संसार को भिन्न भिन्न स्वरूपों में देखने लगा और इसके बाद वो आता है कार्ममल ये क्या होता है पंच महाभूतों से जो हमारा पंच महाभूत इसके आए, आगे आएंगे अपन इनको पढ़ेंगे तो उनसे बनने वाला जो हमारा शरीर है वो शरीर कार्ममल का आधार है अब ये शरीर जो कुछ करता है उसको ये चीव भाव में स्थित चिव ये मान लेता है कि मैं कर रहा हूं तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी उसी की होती है जब वो कुछ भी करता है तो उसका एक परिणाम होता है जैसे किसी चीज को ऊपर से गिराई है वो टूट गई उसका परिणाम हुआ तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी उसी की होती इसलिए शरीर से वो जो कुछ भी करता है उसकी जिम्मेदारी उसी की होती तो अब हम ये देख लें कि जैसे सोने का आभूषण है खोट उसके अंदर है रंग उसके ऊपर है और एक उसकी सजावट है तो इस तरीके से जो मांसपेशी का जो बना हुआ शरीर है ये ये आधार है कार्ममल का जो अहंकार है मन बुद्धि अहंकार है यह आधार है मईमल का और आनोमल सबसे आंतरिक हमारे जीव भाव से ओत है जिसमें हम अपने आप को छोटा दीनहीन सीमित शक्ति वाला समझते हैं इसलिए ये तीनों क्रमशः अंदर से बाहर की ओर हमको आवरत करे हुए हैं अब इसमें हमने जब मईमल आया तो हमने सब चीजों को अलग किया था ये कुर्सी मैं नहीं हूं टेबल मैं नहीं हूं ये मैं नहीं हूं सब मैं सबसे अलग अलग हूं इस तरीके से हमारी भिन्नता की भावना जगी है आप ये बड़ी मजेदार बात है इसके आगे कि इस भिन्नता की भावना के ऊपर जब तुम भिन्न नहीं मान रहे हो कि ये कुर्सी मैं नहीं हूं टेबल में नहीं हूं जमीन में नहीं हूं मकान में नहीं हूं सभी को मान लिया आपने मैं नू तो फिर ये शरीर में हुई ये और उसके ऊपर से एक ये कहते हैं कि करेला और फिर नीमचड़ा या इसके ऊपर एक आएगा जैसे कि फोड़ा और उसके ऊपर एक और फुंसी हो गई है ना ये तो तुम सब चीज को मैं अनात्मभाव जो आत्मा है जो फैली हुई है पूरे ब्रह्मांड के रूप में उसमें तुम्हारा अनात्मभाव कि नहीं ये मैं आत्मा नहीं है मैं नहीं हूं है ना और उसमें भी फिर एक चीज पर तुम्हारा आत्मभाव यह भ्रह्म की पराकाष्ठ है जो हम अपने शरीर को ही अपना सब कुछ समझते और यही कारण है कारवामल का जब तक हम अपने शरीर को अपना समझते हैं तब तक इस शरीर के किए गए समस्त कर्मों की जिम्मेदारी हमारी अपनी हो जाए अब अगला सूत्र है परमम यवातंत्र्यम दुर्गट संपादनम महेश देवी माया शक्ति है स्वात्मावरणम शिव ये जो एक के सिवा कुछ था ही नहीं आज भी हम अगर गहराई से चिंतन करें तो पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है उसमें कोई भी भाग अपने आप को अलग खड़ा करके इस ब्रह्मांड को नहीं देख सकता कि वो अलग कहां खड़ा होगा वो अगर अलग उसके ब्रह्मांड के बाहर तो कोई जा नहीं सकता है। जो क्रिएशन है या जितना बना दिया गया है उसके बाहर तो खड़े होकर देख नहीं सकते आप इसलिए आप अपने आप को दर्शक की तरह नहीं रख सकते और यह बात क्वांटम फिजिक्स से सिद्ध हो चुकी कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं और बड़ी मजेदार बात है ये कि हम कभी कभी सोचते हैं कि हम दर्शक की तरह कोई ब्रह्मांड का दृश्य देख रहे हैं या हम दर्शक की तरह कुछ भी होता रहे हैं। हम अन इइनवॉल्व या बिना उससे संपर्क किए उसको दृश्य देखते हैं सत्य ये है कि ऐसा संभव ही नहीं है तुम जब नहीं देखते और तुम जब देखते दोनों में बहुत बड़ा फर्क है तुम देखते हो उससे से वो घटना घटित होती है कभी कभी हम बोला घटना घटित हो रही है हमारे क्या ऐसे ले लेना हम तो चुपचाप देख रहे हैं हम तो चुपचाप दर्शक हैं पर सत्य है कि तुम देख रहे हो इसलिए वो घटना घटित हो रही है और तुम अगर नहीं देखो तो उस घटना का को कोई अस्तित्व एक किसी कवि को ये बात समझ में आ गई तो उसने फिल्मी गाना लिखा था जंगल में मोर नाचा किसने देखा तो जब उसने उस किसी ने नहीं देखा तो नाचा या नहीं नाचा कोई मायना नहीं अच्छा तुम कौन बोलेगा कि नाच कोई ना कोई तो एक चेतना होना ही चाहिए देखने वाली जब तक एक भी चेतना नहीं है देखने वाली तब तक किसी भी घटना का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं इसको इसीलिए हम शो को अनादि बोलते हैं क्योंकि जो प्रथम घटना हुई थी इस ब्रह्मांड को बनाने की तो उसमें प्रयोजन उसी का था इसलिए वो प्रथम घटना के भी पहले उपलब्ध था तभी तो उस प्रथम घटना का दर्शक था और उसी दर्शन की वजह से वो घटना घटी अगर प्रथम घटना घटी इसका मतलब उसको घटना को घटाने वाला कोई था उस घटना का दर्शक कोई था और उस घटना से इन्वॉल्व था कोई जिसकी उसमें प्रयोजन थी अगर ऐसा नहीं होता तुम सोच चेतना बाद में जैसे कई जो भौतिकवादी वैज्ञानिक अब तक रहे हैं अब तो उनका भी नजरे बदलते जा रहा है विज्ञान ने खुद ही नजरिया बदल दिया लेकिन अब तक जो रहे थे वो ये मानते थे कि ये चेतना तो बाद में आई है ना ये तो क्या हुआ कुछ केमिकल्स का आपस में रिएक्शन हुआ और इसे चेतना बन गई लेकिन ये बात न तो हमारे गले उतरती है और न विज्ञानिकों को खुद गले उतरती थी लेकिन फिर भी चूंकि कोई उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था इसलिए उसको इसी तरीके से हम बोला करते थे लेकिन सत्य है कि जब पहली घटना घटी तो उसमें भी घटना के भी घटने में किसी का तो प्रयोजन था वो तो घटना घटी इसलिए कि उसका कोई देखने वाला था उस घटना को देखने वाला था अगर घटना को कोई देखने वाला नहीं हो तो वो घटना घटी या नहीं घटी ये महत्वहीन है, है, महत है। आपस में तो दोनों बराबर की बात है घटी तो भी ठीक है और नहीं घटी तो भी ठीक है दोनों बराबर यानी हर घटना का कोई ना कोई एक ऑब्जर्वर होना जरूरी है जिसने उसको ऑब्जर्व किया उस घटना को या जिसका प्रयोजन था उस घटना में तो ब्रह्मांड की जो प्रथम घटना थी ब्रह्मांड के निर्माण की उसमें भी कोई ऑब्जर्वर जरूर था और उसी का नाम हम बोल रहे हैं परम क्योंकि जब पहली घटना के भी वो पहले था इसलिए उसको हम अनादि बोलते हैं या उसको सनातन बोलते हैं यही हमारे शास्त्रों का नाम भी है कि हम सनातन धर्म का आलंबन कर रहे हैं सनातन धर्म यानी उसको धर्म का प्रवर्तक नहीं होता कि ये फलाने व्यक्ति ने शुरू करा इसमें कोई प्रवर्तक नहीं है यह सनातन धर्म वास्तव में इंसान का आदि धर्म है इस धर्म का कोई पैदा करने वाला नहीं है और इसीलिए वास्तव में सनातन धर्म में बाद में ढेर सारी शाखाएं और प्रशाखाएं और मत और भेद और कई हो गए हम कहेंगे कल पुष्टि पुष्टिमार बोले तो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे शव बोलेंगे शाक्त बोलेंगे और फिर उसके बाद में और उनकी ब्रांचेस होती चली गई लेकिन मूलतः सनातन धर्म एक है और उपनिषद या काश्मी शिव दर्शन किसी एक विशेष शाखा की बात कर ही नहीं रहा है वो तो उस बीज स्वरूप पर की बात कर रहा है जहां से ये धर्म शुरू हुआ इसलिए इसमें सभी का समान रूप से स्वागत भी है और सभी का समान रूप से आलिंगन भी सब हम सब लोग आपस में मिले हुए हैं क्योंकि हम में कोई अगर भेद होता तो भी उस जगह पर तो नहीं था जहां वो शुरू हुआ क्योंकि उस जगह पर तो शुरू होने के समय में तो हमें सब में अभेद था जैसे थे कि हम उसमें सोने के अलग अलग अलग अलग गहने बन गए कोई नाक पे बैठेगा कोई कान पे कोई दल पे कोई पैर पे, पे लेकिन इस सबके बावजूद जब वो एक सोने के दले के रूप में था उस समय तो उसमें कोई अवैध नहीं था और आज भी उनको सब सबको इकट्ठा करके गला देंगे तो फिर उस गहने का तो कोई अस्तित्व रही नहीं जाएगा वो वही वाला गहना तो वापस नहीं निकाल सकते उसमें से क्योंकि वो फिर गुत्थम गुत्था हो जाएंगे आपस में तो इस तरह जैसे एक जल की बूंद वापस समुद्र में डाल के हम फिर से नहीं निकाल सकते वही जल की बूंद का अस्तित्व ही हमारा पशु भाव है तो ये दुर्गट है यानी दुर्घट मतलब ये घटना घटना बहुत कठिन काम है दुर्गट संपादनम से यानी महेश की ये जो शक्ति है माया शक्ति दुर्गट काम को करती है किसी कि इसने प्रमेय भी बनाया और प्रमाता भी बनाया और प्रमाण भी बनाया यानी उसने जैसे एक, एक मटका बनाया तो मटके को देखने वाला अलग कर दिया और देखने की क्रिया अलग बना दी और दोनों को जोड़ दिया मतलब उसने एक चीज के दो बनाया और दोनों को आपस में तार से जोड़ दिया उसने उसने बनाया एक मटका और मटके को देखने वाला और वो देखने की क्रिया और उस देखने के लिए जो इंद्रियां चाहिए थी वही बना दी इस तरह उसने एक से अनेकता की ओर कर दिया और यही है केंद्र से परिधि की ओर जाना केंद्र में एक थे परिधि में कई हो गए अब और कई के अंदर जो सबसे मोटा जो फर्क आया है वो क्या आया प्रमेय और प्रमाता का प्रमेय मतलब वस्तु है जैसे कुछ भी रखी जितनी हमको रखी हुई दिख रही है और मेरे लिए आप भी प्रमेय हो और आपके लिए मैं प्रमेय हूं और आप प्रमाता हो आपके लिए मैं प्रमाता हूं कि मैं आपको देख रहा हूं मैं आपको जान रहा हूं मैं आपको समझ रहा हूं अपनी चेतना से लेकिन सत्य है कि आप मेरी चेतना से ऐसे जुड़े हो ऐसे तार से जुड़े हो जिस तार को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता आप मेरे सामने हो मैं आप मेरे निगाह में आप हो मैं आपको जानता हूं आप दूर चले जाओगे तो फिर भी जानता हूं आप कितनी भी दूर चले जाओगे हमेशा के लिए दूर चले जाओगे तो भी मैं आपको जानता हूं वास्तव में आप मेरी चेतना से अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि वास्तव में आप मेरी चेतना के ही हिस्से हो मेरी चेतना से अलग हो ही नहीं है ना ये मेरा भ्रम है कि आप मुझसे अलग हो और यही दुर्घट काम को करने का काम कौन करती है माया इसलिए बोलते हैं कि दुर्घट काम को संपादन करने का काम कौन करती है महेश की माया तो वही श्लोक है हाँ पर, परम परमम यम दुर्घट संपादनम महेश देवी माया शक्ति है स्वात्मावरणम शिवसीय तत्व है वो उस शिव के ऊपर ऐसा आवरण डाल देती है कि ये सत्य के प्रतीत होता है और ये अत्यंत कठिन दुर्घट काम को करने के लिए माया प्रवर्तित हो जाती है तो माया परिग्रह वसाद बोधो मलिन पुनः पुमान पशुर भवती जो पुमान का मतलब होता है पुरुष मारा माया परिग्रह वसाद यानी माया को स्वीकार कर लेने के कारण परिग्रह का मतलब होता है स्वीकार कर लेना या संग्रह कर लेना अपन कहते ना कि हमने हमारे घर में बहुत परिग्रह कर रखा है इतने सारे बर्तन इतने सारे ठीकरे इतने सारे चम्मच इतने सारे कपड़े खूब सारे इकट्ठा कर लेते और गांधी जी क्या बोलते थे कि अपरिग्रह करो अपनी जरूरत की चीजें रखो बाकी दूसरों को दे दो जिनको जरूरत है ना घर में उतना ही सामान रखो जितने तुमको जरूरत है तो उसको बोलते हैं अपरिग्रह और ये क्या है परिग्रह परिग्रह का मतलब स्वीकार कर लेना और उसको संभाल कर रख लेना और ये कहना ये मेरी है ना जिसको हम कहते हैं ये मेरी है तो वो हम अपना संग्रहण में इकट्ठा कर लेते क्योंकि ये मेरा है और अक्सर हम धन के साथ बड़े परिग्रह करते कि ये मेरा पैसा है मेरा रुपया है मेरा धन है तो इस तरीके से माया परिग्रह अषाद जब माया को कह देता कि यह मेरी अपनी है शिव का जो जीव भाव है माया को स्वीकार कर लेता है तो माया परिग्रह वशाद बौधोमलिन उसका बोध मलिन हो जाता है, उसका जो पूर्ण बोध स्वरूप था जिसको हम बोलते हैं शुद्ध अधवा शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या तक के स्तर को हम बोलते हैं शुद्ध अधवा नीचे तो उतरा लेकिन उसके बावजूद वह शुद्ध मार्ग पर उतरता चला गया उसके बाद वह माया के गहन अंधकार में उतर गया जिस अंधकार में उतरने के बाद वह अपने आपका स्वरूप भूल गया इसलिए आणोमल फिर सब कुछ बनाई भी जो खुद की बनाई हुई भिन्नता थी वो उसी को भिन्न लगने लगी खुद के बनाए हुए शरीर के अंग थे उसके जो उसको भिन्न लगे तो ये हो गए माई मल और उसके बाद में उसने अपने आप के शरीर को मैंने कहा ना फुलसी बे फुलसी माया अपने बनाए हुए शरीर को अपना मानने लगा सबको भिन्न और इस शरीर को अपना मानने लगा इससे इस शरीर पर अहंता के कारण इस शरीर की जिम्मेदारी उसकी हो गई और उसके लिए उसको जो कुछ भी वो करता उसका परिणाम भुगतना बढ़ा ये हो गया कार्म मल इस प्रकार के तीन मलों के द्वारा ये संसार चलने लगा मल का क्या स्वरूप है कोई काला रंग कुता नहीं है मल का स्वरूप है अज्ञान है ना और अज्ञान को हटाने का वही तरीका है जो अंधेरे को हटाने का है ना अंधेरे को हटाने के लिए जैसे हम एक उजाला जलाने के बाद अंधेरे को कभी नहीं बोलना पड़ता कि भाई सब बाहर पधारो भाई सब बिना कहे बाहर पधार जाएंगे क्योंकि उजाले के साथ में अंधेरे का कोई अस्तित्व रही नहीं सकता क्योंकि यह नकारात्मक अस्तित्व है अंधेरे का इसी तरह अज्ञान का या मलों का अस्तित्व भी नकारात्मक है और जैसे ही ज्ञान मिलता है जैसे ही आपको बोध होता है जैसे ही आपकी नाभि के स्तर तक ज्ञान उतर जाता है कि ये सब कुछ मैं ही हूं मेरा ही विस्तार है ये शरीर ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड रूपी सब कुछ मैं ही हूं और ये शरीर में हूं बल्कि पूर्ण ब्रह्मांड तो ये ज्ञान रूप की जो प्रकाश है वो मल रूपी अंधकार को हटा देता है इसलिए ज्ञान समस्त कर्मों का नाश कर देता है क्यों कर देता है क्योंकि तुम्हारे शरीर से अहंता हटी तो इस शरीर से होने वाले समस्त कर्मों की जिम्मेदारी खत्म जब तक तुम्हारी अहंता इस शरीर से है तब तक आप इस शरीर से किए गए समस्त कर्मों के जिम्मेदार हो आप पाप करोगे तो दुख होगा पुण्य करोगे तो सुख होगा क्योंकि ये पुण्य और पाप रूपी जो भ्रम है यह भी इस शरीर की अहंता के कारण है जब तक इस शरीर से अहंता है तब तक पाप है पुण्य है सुख है दुख है और जैसे ही शरीर से अहंता घटी या हटी उसी क्षण हम मुक्त है इससे कहते हैं ज्ञान समस्त कर्म बीजों को वैसे ही जला देता है जैसे जलती हुई अग्नि में एक आपने तिनका डाल दिया या रुई का फौया डाला वो तत्ण अपना अस्तित्व खो देता है जैसे ही आग का स्पर्श हुआ वो अस्तित्व खो देता उसी तरीके से ज्ञान का जैसे ही हृदय में प्रवेश हुआ वैसे ही ये तीनों मल गायब हो जाता समस्त मल गायब हो जाते हैं क्यों? कि तुम्हारे जैसे ही तुम्हारा आंख में और ऐसे भी लौकिक भी उदाहरण लो उसी सोने को उठा के आप आंख के हवाले कर दो तो सारे खोट भी अलग हो जाएगी रंग भी अलग हो जाएगा और डब्बी भी अलग हो जाएगी सब कुछ खराब हो जाएगा और वो आंख में सिर्फ खराब सोना बचा रह जाएगा बोल तो बोल। बोल खार खार जब सोने में कभी भी सौ सोने का गहना नहीं बनता क्योंकि वो गहना घिस जाएगा खत्म हो जाएगा उसको उस शेप में रख नहीं सकते आपकी ये जैसी चूड़ी है तो ऐसा हाथ लगाओगे तो पिचक जाएगी क्योंकि तो उसमें सोने में थोड़ा सा खोट मिलाते हैं है ना और उसको सामान्यतः तो तांबे के रूप में हुआ करती थी आजकल और भी पदार्थ मिलाने लगे उसमें तो उस रूप में जब अपन खोट मिलाते हैं तो सोना कड़क हो जाता है लेकिन वो सोना खोट के बावजूद उसमें सोना तो है लेकिन उस वो उस खोट को आप ऐसे हाथ से पकड़ के अलग नहीं कर सकते उसको आग में डाल के अलग कर सकते वैसे ही ज्ञान की अग्नि में ही आप अपने कर्म को नष्ट कर सकते और ये बड़ी समझ में आने जैसी बात है कि तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है कि मल का उसको मल को जैसे ही आप हटाओगे तो नहीं हटेगा आप उसको पकड़ के अलग नहीं कर सकते आपके हाथ में दे दे गहना कि इसमें से सोना सोना अलग कर दो और खोट खोट अलग कर दो आप उसको कूटो पीटो तो नहीं कर सकते लेकिन उसको आग के हवाले करके कर सकते उसी तरीके से आप अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश से दूर कर सकते हो अज्ञान को अज्ञान को पकड़ पकड़ के बाहर नहीं कर सकते और अज्ञान को दूर करने के लिए आपको वास्तविक ज्ञान की जरूरत है वास्तविक ज्ञान है ना जो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो जैसे समझ में आएगा तो ये अज्ञान रूप में अंधकार अपने आप दूर चला तो मारा माया परिग्रह वसाद बोधो मलिन जिसका बोध मलिन हो चुका है पुमान पशुर भगवती पुमान है न पुरुष है ना जो शिव है जो जो भाव का ग्रहण किए हुए हैं वो पशु बन जाता है तो काल कला नियति वशाल अब यहां पर हम हाँ वो माया की बात है। अभी तक माया की बात करें कि उस गहन में उतर गया तो माया कौन सा था छठा तत्व शिव शक्ति सदा शिव ईश्वर शुद्ध विद्या पांच तो शुद्ध तत्व हैं, है ना इसके आगे माया छठा तत्व जो गहन के रूप में है जिसके अंदर वह गहन अंधकार में शिव उतर गया और उस गहन अंधकार में उतरने के बाद में अब माया अपना काम शुरू करती है वो माया काम शुरू करती है उसके पांच अस्त्र शस्त्र निकाल के वो क्या है काल कला नियति वसाद काल कला नियति वसाद राग अविद्या वशेन संबद्ध ये पांचों नाम दे दिए उसमें कला विद्या राग काल नियति के कला के द्वारा उसने करने की क्षमता हार ली वो सब कुछ कर सकता था शिव और तुमको सब कुछ हरने के बाद उसने थोड़ा सा दे दिया कि चलो ठीक है जैसे वो उसने राजा ने सब लूट लिया तुम्हारा और फिर कह ठीक है ये ले जाओ इतने से अपने जीवन यापन करो कई बार आपको कोई डाकू भी आएगा तो सब कुछ लूट के ले जाएगा बोला ठीक है तो पजामा सवाल घर जाने के लिए बाकी वो सब कुछ लूट के ले जाए इस तरीके से वो आपको पूर्ण शिवत्व से ले जाके जीव भाव में आपको थोड़ी सी करने की क्षमता दे देता है थोड़ी सी जानने की क्षमता दे देता है थोड़ी सी तृप्ति की क्षमता दे देता है थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिलती जरूर है हर आनंद में थोड़ी सी तृप्ति मिलती है पेड़ भरा तो भी तृप्ति मिलती है कुछ जल पिया बहुत प्यास लगने के बाद ठंडा जल पिया तो भी तृप्ति मिलती है बहुत गरीब को खाना मिला तो तृप्ति मिलती है बहुत दिनों के बाद कोई धन कमाया तो तृप्ति मिलती है लेकिन वो तृप्ति अत्यंत क्षणिक होती है और वही तृप्ति फिर अतृप्ति में बदल जाती है क्योंकि वो यात्रा शुरू हो जाती है हमारी परिधि की तरफ और चीज और चीज और चीज कहीं उसकी संतृप्ति है ही नहीं तो पूर्ण संतृप्ति हमसे दूर दूर चलती है इसलिए कला के द्वारा करने की क्षमता सीमित हो गई राग के द्वारा हमारी तृप्ति सीमित हो गई विद्या के द्वारा या अविद्या के द्वारा हमारे जानने की क्षमता सीमित हो गई नियति के द्वारा हम एक विशेष प्रकार के आकार में बांध दिए गए क्यों इस शरीर के कारण और यह शरीर क्या है कार्म मल का आधार और ये क्या है यही नियति है नियति शब्द हमारा एक और हम कहते हैं भाई उसकी यही नियति थी मैंने उसके भाग्य में यही था तो भाग्य कहां से आया उसके शरीर के द्वारा किए गए कर्मों से क्योंकि जो नियति शक्ति है वही आपको इस शरीर में डाल के रखे हुए हैं एक आकार में बांधे हुए हैं और उसी के द्वारा किए गए कर्म जो अहंता के द्वारा किए गए हैं उसी से तुमको फल मिलते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि ये उसकी नियति थी है ना? तो कला विद्या राग काल काल के द्वारा वो जो अकाल था उसने काल को स्वीकार कर लिया कि मैं पीछे नहीं जा सकता आगे नहीं जा सकता एक काल के साथ बेहतर चले जाऊंगा और जो भी क्षण होगा वो वर्तमान ही रहेगा और उसके साथ काल के द्वारा मुझ पर प्रभाव पड़ता चला जाएगा और एक में सर्किल में बूढ़ा हूंगा मरूंगा फिर जन्म लूंगा इस तरीके से संसार को चक्र में चलाते गए तो इसे कला काल कला नियति वसाद राग अविद्या वशेन संबद्ध है इस तरह वो अपने माया को स्वीकार करके इन पांचों से संबंधित हो जाता है जैसे ही वो अपनों को अणु स्वीकार करता है वैसे ही वो माया के वशाद हो जाता है और माया के वश में आते से वो इन पांच उसके चुंगुल में फंस जाता है ये पांच उसके पंजे हैं माया के जिसके द्वारा वो शिव को जीव भाव में दबोच लेते हैं किंचित अधुनेव किंचितदमेव सर्वात्मनेव जाना माया सहितम कंचुक छठ है ना क्या होता है कि यहां पर वह कहता है मैं अभी ही अभी कहता मैं अभी आता हूं मैं कुछ कर देता हूं मैं कुछ खा लेता हूं।, हूं मैं कुछ जानता हूं है ना ये काम मैंने पूरी तरह से कर दिया है ना इन सब चीजों में आप अगर उसकी इन सब चीजों का चिंतन करो तो ये सारे वक्तव्य जितते हैं माया के आधीन के क्योंकि आप तृप्त नहीं हो तृप्त होना चाहते हो मैं अभी कुछ खा लेता हूं मैं भी कुछ पी लेता हूं मैं अभी कुछ कर लेता हूं क्योंकि आप को उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा ही कर सकोगे उससे ज्यादा नहीं कर सकते ये सारे के सारे आपके पांच कंचकों के अंदर आप इसी तरह के वक्तव्य दे सकते क्योंकि शिव के लिए इच्छा शक्ति ही सब कुछ उससे जैसे ही कोई चीज की इच्छा करता है मेरा ब्रह्मांड बनाना है तो ब्रह्मांड बन जाता है क्योंकि उसका अपने आप को उस रूप में डालना है और उसको चूंकि विरोध करने का कोई है ही नहीं जब कोई विरोध नहीं करेगा तो वो कार्य संपादन करने में उसको कोई कठिनाई है ही नहीं ये बड़ी अच्छी बात समझ में आती है कि जब तक कोई चीज का विरोध नहीं होता उसके संपादन में कोई कठिनाई नहीं होती जैसे अपन एक लौकिक उदाहरण भी लो कि अगर एक पत्थर को फेंका जाता है तो वो तब तक क्योंकि आकर्षण शक्ति पृथ्वी की उसको खींच रही है इसलिए वापस लेकिन अंतरिक्ष में अगर आप एक पत्थर को आप चलाओ तो वो चलता ही चला जाएगा चलता चला जाएगा वो ब्रह्मांड के परिधि तक भी चला जाएगा लेकिन वो रुकेगा नहीं क्यों नहीं रुकेगा क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है लेकिन अगर वो किसी तारे के पास से निकला तो उसके आकर्षण शक्ति उसको फुस लेकिन यहां पर समस्त तो शक्तियां उसी के केंद्र में आधारित है शिव उसी के पास है और उसी से निकली है इसलिए उसकी शक्ति को रोकने की शक्ति कहां से आएगी इसलिए उसकी परम स्वतंत्र शक्ति से वो जो चाहे वो इच्छा मत हो जाते लेकिन यहां पर हम कुछ कर सकते हैं कुछ जान सकते हैं कुछ दूर जा सकते हैं क्योंकि हमारी नियति के बावजूद हम चलो अपने शरीर का स्थान बदल सकते हैं लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकते तो हमको कुछ तो क्षमता मिली है शिव की तरह भ्रमण कर सकते हैं थोड़ी देर अकेले तृप्त तो हो सकते हैं थोड़ा बहुत जान सकते हैं थोड़ा बहुत कर सकते हैं थोड़ा बहुत तृप्त तो हो सकते हैं लेकिन शिव की तरह परम आनंदित नहीं हो सकते क्योंकि उसकी जो आनंद शक्ति है उसी से ब्रह्मांड बना है और उसके आनंद का कारण उसकी स्वतंत्रता है उसकी पूर्ण स्वतंत्रता ही उसका आनंद का कारण क्योंकि उसके आनंद में विघ्न नहीं है हमारे हर आनंद में विघ्न है कोई सा भी आनंद ले लो भोजन करने का आनंद ले रहे हो आप पेट भर जाएगा तो आनंद खत्म हो गया अपन सोचेंगे चलो पूर्ण तृप्ति मिल गई तो नहीं फिर से भूख लग जाएगी कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि उसमें विघ्न नहीं है आप एक पत्थर फेंकना चाहोगे तो आपके हाथ की ताकत सीमित है कितनी दूर फेंक दो किलोमीटर तक तो नहीं फेंक सकते पत्थर उसकी क्षमता हमारी सीमित है जानना चाहोगे कि तो किताबें पढ़ना शुरू कर लो सारे संसार की तो नहीं पढ़ सकते कोई भी चीज करना चाहो उसको आप शिव की तरह तो नहीं कर सकते और उसके शिव के हृदय में तो समस्त किताबें हैं जो अब तक लिखी गई हैं या लिखी जाना बाकी है लेकिन हम तो एक अत्यंत सीमित भाग उसका जान सकते हैं इसलिए हमारे जानने की क्षमता सीमित है तो कला विद्या राकाल काल नीति से हमारी ये अंदर जैसे उतरे इस पंजे के अंदर दबोच ली गए कंबुकमयु तंडुल कर्ण विनिष्ट विष्टम भिन्नप्यभिदा भजते तत्व विशुद्धिम शिव मार्गोन्मुख्य मुख्य न जिस तरीके से चावल के दाने के ऊपर जो छिलका होता है वो उसको अच्छे तरह से जकड़ पकड़ा रखता है उठा उठापटक करते रहो तो भी उसके साथ वो तो उठता गिरता रहता है ना? वो वास्तव में उससे भिन्न है चावल के दाने से अलग है वो लेकिन उसके साथ में वो समस्त कार्य करता है जो चावल गिरता है तो वो भी गिरता है चावल उठता है तो वो भी उठता है लेकिन उसको जब अलग करना होता है तो उस पर अगर हम शक्ति से प्रहार करते हैं तो वो उससे अलग हो सकता है तो इसी तरह शुमार्ग पर जो शक्ति प्रहार होता है यानी शक्तिपात होता है उसके द्वारा वो उससे आलोचना तो माया से हम माया जिस तरह घिरे हैं तो वो गुरु हमारे माथे पर जब हाथ रखता है जब वो हमको अपने महफिल में बुलाता है और वो वहां पर वो किस तरह आपको वो शक्ति देता है जिसके द्वारा हम उसको जाने और उससे मुक्त हो जाए क्योंकि यह हमारा परम पुरुषार्थ है क्योंकि उस पंजे से मुक्त होना ही संभव हो है कि हम वापस शिव पर चले जाए उसके बिगड़ तो हम संसार से उस गहन से उस काले अंधेरे से बाहर आ ही नहीं सकते उस काले अंधेरे से बाहर आना है तो सबसे पहले तो उस पंजे से छूटना पड़ेगा उस पंजे से छूटने के बाद ही संभावना है कि हम वापस अपने मूल मार्ग पर वापस जा सकें या अपना ओरिजिन या अपनी उत्पत्ति को खोज सके तो सुख दुख मोह मातरम निश्चय संकल्पना भी मानाच प्रकृति रथांतकरणम बुद्धि मनो हणकृति क्रमश अब यहां पर बताएं कि ब्रह्मांड में प्रकृति का निर्माण जो किया उसमें क्या है उसके तीन रूप दिए थे सत्व रज और तम सत्व का स्वरूप है सुख का रज का स्वरूप है दुख का और तम का स्वरूप है मोह का सुख दुख और मोह इसी तरह उससे बने बुद्धि मन और अहंकार बुद्धि सुख का स्वरूप है मन दुख का स्वरूप और अहंकार मोह का स्वरूप उस मोह के कारण ही हम इस शरीर को अपना समझते हैं और वही कारण हो जाता है हमारे कारोमल का तो सुख दुख महात्मिका प्रकृति है और निश्चय संकल्प और अभिमान ये क्रमशः बुद्धि और मन के अहंकार है मन क्या करता है संकल्प और विकल्प देता है और वहां पर क्या है बुद्धि जो है वो उस जगह के ऊपर एक छोटी सी सल्तनत का राजा है शरीर नामक जो सल्तनत है रियासत है इसका राजा है वो निर्णय लेती और वो बुद्धि क्या है मन क्या है उसका मंत्री सब ऐसा करें कि वैसा कर लें तो बुद्धि कहती है ऐसा कर लो वो आपको हमेशा विकल्प देती इसको सजा दें कि छोड़ दें फिर बुद्धि बोलती है नहीं इसको सजा दो तो बुद्धि वहां पर एक प्रकार से शासक है और मन जगह का मंत्री है और तीसरा है अहंकार वो क्या है मोह या अज्ञान मोह हमेशा अज्ञान स्वरूप होता है जिसे बुद्धि क्या होती है कि निर्णय ले सकती है आ, लेकिन उसको मोह के अंधकार को काटने की क्षमता होना जरूरी है उन्हें कहा कि सामने इसको सजा देते क्या कर करें उन्हें कहा ये तो अपना काका जी लगता है इसको छोड़ दो आ, ये तो अपने बच्चे ने गुनाह किया है इसको कैसे अपन सजा दे सकता है इसको छोड़ दो ये तो मेरा दुश्मन है पिछले बार इसने मेरे को गाली दी थी आज चुंगल में फंसा इसको सजा दे दो तो इस प्रकार से हम अहंकार के द्वारा उन कारम मलों में फिर बनते चले जाते हैं यह देहांकार का ही स्वरूप शरीर का ही अहंकार है जो हम इस प्रकार से शरीर को पर किए गए अत्याचार या शरीर पर किए गए रिश्ते जैसे ये मेरा काका है ये मेरा बेटा है ये मेरा दुश्मन है ये तीनों बातें ये शरीर से जुड़ी हैं। कि शरीर का काका है ये शरीर का बेटा है या इस शरीर का दुश्मन है है ना और इस तरह देह अहंकारवश हमारे लिए गए निर्णय वही तामसिक प्रवृत्ति वही हमारे कार्म का कारण है इसलिए किसी भी छोटी सी सल्तनत है हमारी इसमें बुद्धि राजा है मन उसका मंत्री है और यह मोह जो है उसका अहंकार है और यह अहंकार ही कारमल का कारण है और जन्म मरण का कारण है भिन्न भिन्न जन्म मरण के कारण उसी का कारण होता है तो यहां पर उन्होंने बड़े अच्छे तरह से वही बात बताई है कि सुख दुख मोह मात्र निश्चय संकल्पा में नच प्रकृति रथांतकरणम बुद्धि मनो हट कृत्रिम क्रमशः इस तरह मन बुद्धि और अंकार ये तीनों का जन्म काय से होता है इन तीन गुणों से श्रोत्रम त्वक्षी तो रचना ग्रहणम ये पूरे छत्तीस तत्व तो इसमें आते चले जाएंगे श्रोत्रम यानी कान त्वक्षी तो त्व तो यानी चमड़ी अक्ष है ना आंख रसना जवान ग्रहण नाक बुद्धि इंद्रियाणी शब्द दो व्याकणी पाद पायु पदस्थ कर्मेंद्रियाणी पुनः अब शब्द के लिए कान बना ये प्रत्येक बात की अब उसके बाद में इसके आगे, आगे आप खुद समझ लो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच तन्मात्राएं हैं ये तन्मात्राएं क्या बोलते हैं कि यह जैसे सोना होता है सोने में क्या छिपा है सब तरह के आभूषण छिपे हैं एक आभूषण का रूप उसमें से निकाल के बना सकता है कोई भी कारीगर है ना तो जैसे कारीगर आभूषण से सोना बना सकता है वैसे ही एक लेखक उन शब्दों से कहानी लिख सकता है उन शब्दों से कविता लिख सकता है और हम उन्हीं शब्दों का उपयोग करके गाली भी दे सकते हैं लड़ाई भी कर सकते हैं भाषण भी दे सकते हैं प्रवचन भी दे सकते हैं तो सब कुछ करने के लिए उन शब्दों को पकड़ लेकिन वो शब्द अपने आप में क्या है खरा सो होना उसमें न तो कोई गाली है ना कोई कहानी है ना कोई कविता है और ऐसा भी नहीं कह सकते सारी कहानियां उसी में सारी है सारी कविताएं हैं उसी में और सारी गालियां भी उसी में और सारे प्रवचन भी उसी में क्योंकि वह शब्द है तो वह शब्द इसलिए उसको तन्मात्र बोलते तन्मात्र ने लिमिटेड और उसके अंदर उसका विस्तार नहीं हुआ अभी लेकिन शब्द के रूप में और उन्हीं शब्द के लिए ये आकाश बना जैसे हम कहते हैं कि हम जब जो देखते हैं तो हमारे लिए घटना घटित होती है हमको उल्टा लगता है कभी कभी कि घटना घटी वो तो हमने देख ली सचमुच में आपके लिए घटना घटी हुआ घटना घटने के कारण आप नहीं देख रहे हो बल्कि आपके कारण वो घटना घटी चेतना आप हो आपका प्रयोजन है उस घटना को देखने में सामने घटना को घटने का प्रयोजन सिर्फ आपके लिए है और वैसे के वैसे अंतरिक्ष का प्रयोजन शब्द के लिए तो शब्द के लिए अंतरिक्ष बना और शब्द स्पर्श के लिए वायु बनी शब्द और स्पर्श दोनों के लिए वायु बनी और शब्द स्पर्श रस के लिए जल बना जो उसमें तीनों चीजें मिल गई शब्द स्पर्श और रस आप कभी देखो जल को हाथ में है, है ना तो उसमें अंतरिक्ष स्थान भी उसमें स्पर्श भी है वो गीलापन लगेगा है ना और उसमें स्वाद भी है रस भी है। तो शब्द स्पर्श और रस वायु में सिर्फ स्पर्श है और अंतरिक्ष उसमें स्वादनी है उसको आप पी नहीं सकते अंतरिक्ष में सिर्फ आकार है तो शब्द के लिए अंतरिक्ष बना स्पर्श के लिए शब्द और स्पर्श के लिए वायु बने शब्द स्पर्श और रस के मिलने से जल बना शब्द स्पर्श रस और रूप के मिलने से अग्नि बने और शब्द स्पर्श रूप रस गंध के मिलने से धरती बने तो ये पांच महाभूतों का जन्म इन पांच तन्मात्राओं ने दिया इन पांच तन्मात्राओं के वजह से ये पांच महाभूतों का जन्म हुआ और इन पांच तन्मात्राओं का जन्म पांच इंद्रियों से हुआ ग्रहण इंद्रिय के लिए शब्द बना चक्षुंद्रिय के लिए रूप बना रसना के लिए रस बना और तो आग इंद्र के लिए स्पर्श बना तो शब्द स्पर्श गंध के लिए ये पांच इंद्रियों से बने और इंद्रियों के देवता हैं ये ना? इनकी वो अपनी सत्ता है जिस सत्ता के अधिष्ठात्र देवता हैं जिन देवताओं ने इन इंद्रियों को बनाया और इन इंद्रियों से शब्द स्पर्श रूपरसगंध बने और इनसे पांच महाभूत बने ये, ये शिव का अवतरण की कहानी है पूरी पूरे छत्तीस तत्व की शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या यहां से ऊपर और इसमें आ गया पुरुष प्रकृति अभी अपन उसकी भी बात कर ली जो भोग्या है वो हमने कहा प्र, प्र, प्रमात्र स्वरूप जो है वो पुरुष है और प्रमेय स्वरूप जो है वो प्रकृति है जिसको वो भोग्या बोलते हैं हम ये प्रकृति भोग्या है कुर्ची मेरे काम के लिए है ना ये दरी मेरे काम की ये मकान मेरे काम का है और ये इसलिए प्रकृति स्वरूप भोग्या है और मैं इसका भोगता हूं वास्तविक भोक्ता जब हमको के सामने आता तो वास्तविक भोक्ता शिव है वर्तमान में वो पशु भाव में उसको भोग रहा है तो शिव शक्ति सदाशिव, ईश्वर शुद्ध विद्या माया कला विद्या राग नियति पुरुष प्रकृति पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच तन्मात्रा और पांच महाभूत यह होगा छत्तीस तो। तत्व इस तरीके से 36 तत्वात्मक की जो प्रकृति है इस सब में केंद्र स्वरूप मात्र शिव और बाकी जो फैला हुआ है सारा फैलाव बाकी के समस्त तत्वों को निर्माण करने का जिम्मा वो शक्ति का तो शक्ति ने स्वरूप लिया हुआ है इसलिए हम कहते हैं चेतन ने महात्मा उसका अगर रिवर्ट करो किसी भी चीज के सत्य को जानने की कोशिश करो तो हम उल्टी दिशा में जब चलेंगे अनुसंधान करेंगे तो पाएंगे कि वही चेतना अंत में बची रहती है और ये बात विज्ञान भी।, भी बोलता है किसी भी पदार्थों को किसी भी सत्य को ले लो और खोज करते चलो उल्टे तो वास्तव में एनर्जी बचती है और कुछ भी नहीं बचता तो इस तरीके से हम आज जो 36 तत्व पढ़ने के बारे में निर्णय लिया था अपन ने तो वो 36 तत्वों को देखा अपन ने और ये वास्तव में चूंकि वही सब्जेक्ट था इसलिए इसी के आधार पर कर लिया अपन ने तो मेरे ख्याल में इसमें काफी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है और इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिभिज्ञा है के अंदर ये 36 छत्तीस पड़े हैं जिसके अंदर बताते हैं कि हरेक प्रमाता का अलग अलग नाम है जैसे वो शिव है महेश्वर है वो शक्ति है एक महामहेश्वर है मंत्र महेश्वर है तो इस तरह वो पूरी सीरीज है जैसे मतलब हर एक जैसे हमें पुरुष है वो अपने आप को पुरुष समझता है तो इस तरह वो जो जितने प्रमाता है सकल विज्ञानाकल ऐसे अलग अलग नाम है उसके तो वो अपन एक दिन उसको भी पढ़ेंगे ताकि छत्तीसता तो और अच्छी तरह तो समझ में आएंगे अपने को वो वो है उसमें प्रतिभिज्ञा रह प्रतिभाज्ञा का मतलब होता है कि हमको प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक का मतलब होता है रिवर्ट उल्टे दिशा में उल्टे दिशा में ज्ञान अने सीधी दिशा में ज्ञान तो संसार का ज्ञान होगा है ना अभी आप कॉलेज में जाओगे तो कैसे और रुपये कमाना कैसे मैनेजमेंट करना कैसे नया मकान बनाना कैसे नौकरी प्राप्त करना है, ये सारा ज्ञान मिलेगा और बड़े कालेज में जाओगे तो और बड़ा ज्ञान मिलेगा लेकिन ये सब कालेज जाएगा आपको परिधि में लेकिन अगर आप प्रत्यभिज्ञा करते हो तो आप उल्टी दिशा में आने लगते और उल्टी दिशा में ज्ञान प्राप्त करने चाहते तो अंतिम रूप से कहां आए हो गए शिव तक आ जाओगे क्योंकि तो शिव का ज्ञान हो वास्तविक में वही ज्ञान है क्योंकि हम इससे भूल के भटक के दूसरे दूर जा रहे थे प्रत्य विज्ञा का नाम पुनर्ज्ञान जो हमको पुनः वो ज्ञान प्राप्त होता है जहां से हम चले थे तो वो उस ज्ञान का नाम प्रत्यभिज्ञा तो प्रत्यभिज्ञा नाम का जो साहित्य है हम उसको इसको भी पढ़ेंगे और उसके बाद हमको शिव सूत्रों को एक बार फिर से लेना ही है लेकिन ये आधार हमारा जितना इसका छत्तीस तत्वों का मजबूत होगा हमको शिवशास्त्र समझने में उतनी आसानी भी और मजा भी आएगा